पूर्व पक्ष ने शंका उठाया था अगर आत्मा का ऐसे अच्छा अथर्वेद्या मांडू के उपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थ लात शांति प्रकरण का बयासी विचार का कर रहे थे इसमें शंका हुआ कि पूर्व पक्ष ने कहा अगर आत्मा का ऐसा लक्षण है अर्थात अजम अनिद्रम अस्वप्नम और एक बार प्रकाश हो गया तो सर्वदा प्रकाशित रहेगा तब फिर ये सभी के द्वारा क्यों नहीं ज्ञान हो जाता है जब उपदेश किया जाता है तो हो जाना चाहिए तो यहाँ उत्तर देते हैं श्लोक में अगर किसी भी धर्म को ग्रहण कर लिया अगर द्वैत को ग्रहण कर लिया तो सुख तो का आवरण हो जाएगा और दुख का प्रकट हो जाएगा द्वैत का ज्ञान हुआ तो फिर दुख ही होगा टीका में यथावत आत्म प्रत्याभाव आह आत्म प्रत्यय आत्मन प्रत्यय प्रत्येक ज्ञान आत्म आत्मज्ञान यथावत ज्ञान तो सबको हो रहा है मैं हूं इसका किसका ज्ञान नहीं है किंतु यथावत नहीं हो रहा है यथावत तो जैसे होना चाहिए हमारा स्वरूप असंग कूटस्थ अज अनिद्रम अस्वप्नम इस प्रकार की जैसे होना चाहिए वो नहीं हो रहा है तो यथावत आत्म प्रत्यय प्रत्येकार्थ ज्ञान आत्मज्ञान का अभाव इसमें क्या हेतु है आत्मज्ञान अभाव हेतु मह क्यों नहीं हो रहा है भाष्य में कहते हैं ज्ञान ये दुर्लभ है पांच नंबर टिप्पणी पूर्वपक्ष शंका देता है संसार दशायां दुख सदैव से सदव सवात्म्ञानम कदापि न सशंक्य संसार दशा में तो संसार अर्थात द्वैत का भान हो रहा है द्वैत का भान होगा तब तो सिद्धांत कह दिया था कि द्वैत का भान होगा तो सुख नहीं होगा आवरण हो जाएगा और दुख प्रकट होगा संसार जब तक है तो द्वैत का भान ही चलता रहेगा तो संसार दशाया दुख विवरण से विवरण अर्थात प्रकट दुख प्रकट से सदाएव सत्वात हमेशा ही होने से परमार्थ ज्ञानम कदापि न सर्वदा दुख रहेगा तो कदि पर नहीं होगा सांतो समाहितो ये आशंक्य शातोदांत उपरत सूत्व आत्मनिवे आत्मा पशे बृहदारण्य चार चार तेईस तो के द्वारा साधन संपत्ति अनंतरम दुख विवरण सत् पर संभव आशयन आह साधन संपत्ति अगर हो गया तो दुख विवरण होने पर भी अर्थात द्वैत का भवान होने पर भी परमार्थ ज्ञान हो सकता है किंतु साधन चतुष्टय अगर है तो इति आशय है न परमार्थ ज्ञान से दुर्लभत्वाद तो परमार्थ ज्ञान से दुर्लभत्व क्यों कहते हैं तथा तो तो साधना नाम दुख संपाद्यवाद तो परमार्थ ज्ञान दुर्लभ इसलिए है कि उसका साधन दुर्लभ है जो साधन चतुष्ट है ये प्राप्त करना कठिन है इसलिए कहते हैं कि परमार्थ ज्ञान है ये दुर्लभ है साधन नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा छह नंबर टिप्पणी दिए दुर्लभत्व मिथ्या छह नंबर टिप्पणी मिथ्या अभिनिवेश प्रयुक्त सुख आवरण दुख विवरण काले दुर्लभत्व मिथ्या अभिनिवेश जब तक रहेगा तब तक सुख का आवरण होगा दुखों का प्रकट होता रहेगा तब तो परमार्थ ज्ञान नहीं होगा इसलिए मिथ्या अभिनिवेश को सिखिलो करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा तो ये सत्य है जगत ये बात नहीं है ये ऐसे दिख रहा है ऐसा निश्चय हो जाना चाहिए ऐसे अगर हो जाएगा साधन चतुष्ट है तो उसको अनुभव आ जाएगा ऐसा खाली दिखता है ये कोई वास्तव नहीं है भाष्य में भगवान असो आत्मा अद्वय देव इत श्लोक में अंतिम में कहा भगवान असो भगवान असो असो का अर्थ भगवान को कहते आत्मा अद्वय उसमें कोई द्वैत नहीं है देव देव अर्थात प्रकाशक प्रकाशन वाला स्वयं प्रकाश देव का अर्थ दिव्यू क्रीड़ा चिकित्सा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिशील क्रीडा चिकित्सा व्यवहार दुति में देव व्यवहार प्रकाशात्मक है ठीक है देवो यथा तथ्य तो न भांति शेष जो भाष्य में कहा गया ना भगवान असौ आत्मा अद्वय देव देव के आगे इतना और जोड़ना है देवो यथा तथ्य तो न भाती देव का जैसे वास्तव स्वरूप है उस स्वरूपों से भान नहीं हो रहा है हम है ये भान तो हो रहा है कि तो हम असंग है कुटस्थ है अजन्मा है अविद्यात तो है ये भान नहीं हो रहा है यथा तथ्य तो न भांति न भांति न टिप्पणी दिया न भाती इति असंपादित तो साधना नाम जिनका साधन संपादन नहीं हुआ साधन संपादन है तो फिर भान हो जाएगा साधन चतुष्टय नहीं है तो भान नहीं होगा कठोपनिषद में एक मंत्र है ना विरतो दुश्चरिता न शांतो न समात न शांत मानसो व्यापी प्रज्ञा नुश्चरिता दुस्टरिता, दुश्चरित दुष्कर्म करना दुष्कर्म अर्थात साधन चतुष्टय संग्रह नहीं करके संसार में प्रपंच बुद्धि करना तो हो गया दुश्चरित ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो न समाहित सांसारी कार्यों में बहुत ज्यादा रहेगा तो शांत कहाँ होगा ये तो कल सुबह कैसे व्यापार करेंगे वो विचार तो चलता रहेगा यहाँ जाएंगे वहां करेंगे <ईगए> रहेगा रहे ये शांत कहाँ होगा ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो न समाहित फिर मनुचित समाधान नहीं रहेगा ना शांत मानस हो उसका मन भी शांत नहीं रहेगा तो उसको प्रज्ञान है न एव न आत्मीय फिर ज्ञान के द्वारा इसको प्राप्त तो नहीं करेगा तो ज्ञान के द्वारा प्राप्त तो नहीं करेगा वहां टिप्पणीकार कहते हैं उसको ज्ञान ही नहीं होगा तो ज्ञान के द्वारा प्राप्त तो क्या करेगा तो ज्ञान ही नहीं होगा क्यों कहेंगे उसका साधन से दुष्ट नहीं है क्योंकि दुश्चरित्र अर्थात दुष्कर्म में लिप्त होगा टीका में सांसारिक कार्य करने का समय में अर्थात ये मिथ्या है अर्थात एक प्रकार की केवल असहाय अवस्था में किया जा रहा है इस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए हम जानते हैं मिथ्या है किंतु यह रुकता नहीं तो इस प्रकार की बुद्धि अगर है तब तो धीरे धीरे छूट जाएगा अगर उसमें सत्यत्व तो बुद्धि रहेगा मैं करने से होता है मैं कुछ कर पाऊंगा इस प्रकार बुद्धि होगा तो फिर जगत में सत्यत्व तो बुद्धि हटेगा नहीं कभी टीका में सुखस्या विद्यम से आवरण अविद्यम से दुख से विवरणम स्थिति फलित आह सुख से है वो तो विद्यमान है और जो आव�... इसका आवरण हो गया और दुख अविद्यमान है दुख कोई स्वाभाविक नहीं है अविद्यम से दुख से प्रकटम ये हो जाने से क्या होता है स्वाभाविक स्वरूप सुख का आवरण हो गया और अनित्य जो दुख है उसका प्रकट हो जाने से भाष्य में कहते हैं अत वेदात आचार्य बहुश उच्यमी न्ञात शक्यत वेदांत <coughs> आचार्यों के द्वारा अर्थात बहोल था। पर्था छस्कारका श्याम बहुश अर्थात बार बार ये अभ्यास का लिंग है बहुश कहते हैं तात्पर्यिंग अर्थ वेदांत का यह तात्पर्य है अर्थात ब्रह्म स्वरूपतः तो सुख रूप है और दुखतः इसमें खाली द्वैत भान से ही होता है तो उच्च उच्चमानी कहा जाने पर भी न्ञातम शक्य इतर्थ तो इसको नहीं जान पाता है साधन चतुष्ट नहीं होने से इसका अनुभव नहीं होता है आगे टीका में आत्मनि प्रवचन से परिज्ञान से तो आत्मनी प्रवचन से आत्मनि सप्तमी विषय सप्तमी आत्म विषय को प्रवचन और परिज्ञान ये दोनों ही दुर्लभ है आत्मविषय को प्रवचन प्राप्त करना अर्थात श्रवण प्राप्त करना ये भी दुर्लभ है और उसका ज्ञान होना तो और दुर्लभ है श्रवण प्राप्त हो साधन चतुष्ट दृढ़ हो तभी अनुभव होगा ये दोनों दुर्लभ है इसके लिए कठोपनिषद मंत्र देते हैं आश्चर्यभक्ता कुशलो कुशलो से लब्धा श्रवणा अभी बहु भीर यौन लभ्य ऐसे आरंभ है श्रवणा अपि भी बहु भीर योन लभ्य बहु बहुतों के द्वारा श्रवण के लिए भी प्राप्त नहीं होता है और श्रृणवंतो अपी बहवो यम नीदु सुनने पर भी बहुत इसको अनुभव नहीं कर पाते हैं तो श्रवणा भी बहु भीर यौन लभ्य ये जो कहा जाता है सुनने के लिए बहुत को मिलता नहीं वहां टिप्पणीकार कहते हैं कि सुनने के लिए बहुत को मिलता नहीं क्यों जहाँ प्रवचन होता है जाकर के बैठ जाएंगे तो खाली बैठ जाने से नहीं होगा शरीर को बैठा देने से नहीं होगा है, मनो सुनना भी चाहिए और मनो अगर सुसुप्ति में चला गया लय में चला गया विक्षेप में चला गया तो वो वहां बैठने पर भी श्रवण उसको प्राप्त नहीं हो रहा है तो बता एकाग्र चित्त होकर के सुने चित्त एकाग्र कब होगा कहते हैं कि तो होना चाहिए दुश्चरिता आ दुश्चरित में चलेगा तो फिर चित्त एकाग्र नहीं होगा श्रवणाएं भी बहुवीर यू न लभ्य श्रृणवंतोपि बहवो यमु नीदु सुनने पर भी ज्ञान नहीं होता साधन चतुष्ट दृढ़ नहीं होगा तो आगे आश्चर्य वक्ता कुशलो लब्धा इसका वक्ता भी आश्चर्य आश्चर्य अर्थात दुर्लभ वेदांत का अर्थात वक्ता भी दुर्लभ लब लब्धा कु अर्थात ये भी दुर्लभ है वेदांत का प्रवचनों को सुन पाना ये भी दुर्लभ है तो बहुत कम लोग इसमें आएंगे और आगे कहते हैं आश्चर्य ज्ञाता कुशला अनुशिष्ट और जो उसको ज्ञाता जो उसको फिर जान लेगा सुन सुन करके कहते हैं ये भी और आश्चर्य है दुर्लभ है क्यों कहते हैं कुशल होना चाहिए अनुशिष्ट कुशल अर्थात साधन सतुष्ट संपन्न तो जितना वैराग्य दृढ़ इतना ही आत्मा का अनुभव यह अधिक मत, मतलब अधिक दृढ़ होगा किन्तु वैराग्य दृढ़ होना यह कठिन है क्योंकि हमारे अंदर में हमेशा रहेगा कि चलेगा ये चलेगा कैसे वैराग्य आप कहते हैं कहते शास्त्र कहता है सब वैराग्य होना चाहे नहीं तो चलेगा कैसे गाड़ी कहते तो चलेगा कैसे उसका चिंता नहीं करना है वो चलाने वाला चलाएगा तो इसलिए दृढ़ बैराग्य आवश्यक तो है ये आवश्य बया से श्लोक पूरा हुआ इसका उच्चारण करेंगे आगे क्या में कहते हैं परीक्षक अभिनवेश लौकिक पुरुष अभिनिवेशा तदावरणत्वम किमु वक्तव्यमिति साधयते जो परीक्षक है परीक्षक अर्थात शास्त्र का विचार करते हैं उन लोगों के लिए भी अभिनवेश उनको भी अभिनिवेश होता है और उनका व्यवहारण हो जाता है सुख शास्त्र का विचार करने वालों को भी ये सात नंबर टिप्पणी अभिनिवेशानं विचार कुशल दुराग्रहान विचार में कुशल किंतु दुराग्रह दुराग्रह होने से वेदांत का ग्रहण नहीं होकर अन्य किसी पदार्थ में दुराग्रह अर्थात तो ये दुखपूर्ण आग्रह जिसमें आग्रह नहीं होना चाहिए उसमें हो जाता है ऐसा प्रतिबंध कह अत्यंत बुद्धिमान दिया यो विचार न लभते ब्रह्मोपासित सोनिशम अत्यंत अत्यंत बुद्धिमान दिया चा, पंचदशी का श्लोक है तो प्रतिबंध वर्तमान प्रतिबंध क्या है वहां कहते हैं कि बुद्धि अगर मंद है अथवा बुद्धिमंद हाँ हाँ लक्षण न बुद्धिमान दे और विषयाशक्ति बुद्धिमान दे विषयाशक्ति कुतर्क दुराग्रह चार कुतर्क से दुराग्रहो ये वर्तमान प्रतिबंध है तो ये दुराग्रह उसमें एक है दुराग्रह अर्थात तो वेदांत तो में आग्रह नहीं रख करके अन्य द्वैत शास्त्र तो में आग्रह रखना ये दुराग्रह है अच्छा इसको टिप्पणी में कहा विचार कुशल है किंतु दुराग्रह है अन्य शास्त्र का द्वैत शास्त्र में अर्थात आग्रह <coughs> टीका में परीक्षक अभिनिवेशा नाम आत्मा आवरण परीक्षक अभिनिवेश है परीक्षक है किंतु अभिनिवेश है उनका भी आत्मा आवरण हो जाता है तो लौकिक पुरुष अभिनिवेशा नाम जो लौकिक पुरुष है उनका अभिनिवेश के चलते आवरण हो जाता इसके है इसके बारे में क्या कहना है विचार कुशल लो बुद्धिमान लोगों का हो जाता है तो बुद्धि तीक्ष्ण होना और बुद्धि शुद्ध होना ये दो अलग अलग है बुद्धि तीक्ष्ण होना अर्थात तो बहुत गंभीर विचार कर लेगा किन्तु तो बुद्धि शुद्ध होना है अर्थात तो वस्तु जैसा है ऐसा ग्रहण कर लेगा ठीक ग्रहण कर लेगा तीक्ष्ण होना का उसका हो सकता है नहीं हो सकता है बहुत सरल चीज भी वो बिल्कुल समझ नहीं पाएगा किन्तु बुद्धि शुद्ध है आत्मतत्व का विचार होगा तो बिल्कुल ग्रहण कर लेगा ये दोनों अलग अलग है और शुद्ध भी है और तीक्ष्ण भी है वो तो विरल होते हैं किमु इति साधयती उसको कहते हैं अस्ति अस्ति नास्ति आस्ति आस्ति आस्ति आस्ति आस्ति नास्ति लाँ। लाँ। लाँ। लाँ। नास्ति नास्ति इति इति भया भावे स्थिरोब्रिण्य लिश चारकोटिक अस्ति अस्ति नास्ति नास्ति नास्ति नास्ति नास्ति नास्ति नास्ति नास्ति नास्ति नास्ति पुनः अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति और और कर दिया विचार करने वाला ऐसा कहते हैं तो मतलब आत्मा के बारे में ऐसा कहते हैं चलो स्थिर उभय और अभाव बालिश अवृणती एव कोई कहते हैं आत्मा अस्थि कोई कहते हैं आत्मा नास्ती कोई कहते हैं अस्थि भी नास्ती भी कहीं है कहीं नहीं है और कुछ लोग कहते हैं नास्ती नास्ती बिल्कुल है ही नहीं आत्मा ऐसा कोई पदार्थ नहीं है ये शून्यवादी वाले कहते हैं अस्ति ऐसे अर्थात देहादि से भिन्न आत्मा ऐसे है वो जान रहा है तो उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है मन के साथ संबंध होने से ऐसे आत्मा अस्ति ऐसे कहते हैं वैशिष्टिक लोग आगे नास्तिक कहते हैं देह से तो भिन्न है किंतु जो आत्मा है वो बुद्धि है ज्ञान ही है क्षणिक विज्ञान है ऐसे विज्ञानवादी लोग कहते हैं कि अर्थात तो तो देह से तो भिन्न है किंतु बुद्धि से भिन्न ऐसा कोई आत्मा नहीं है जैसे आप लोग वैदांतिकते हो वो तो क्षणिक विज्ञान ही है बुद्धि है इसलिए कहते हैं नास्ती जैन लोग कहते हैं कि अस्थि प्राणियों में आत्मा है किंतु पत्थर और पर्वत नदी में आत्मा नहीं है अस्थि नास्ति और शून्यवादी बौद्ध लोग कहते हैं नास्ती नास्ती कोई ऐसे आत्मा नित्य पदार्थ नहीं है केवल शून्य है शून्य से जगत की उत्पत्ति होती है ये चार प्रकार की ये चार प्रकार की स्थिति क्या है कहते हैं चल स्थिर उभय अभाव ये चार प्रकार की स्वभाव है उनका तो आवरणति एवं बालिश इसलिए वास्तव तत्व को नहीं जान पाते हैं सब आवरण हो जाता है नास्ती नास्ती नास्ति नास्ती बिजानवादी टीका में आगे देते हैं श्लोक से तात्पर्य आह अस्थिति श्लोकों का तात्पर्य कर करें अस्ति नास्ति इत्यादि सूक्ष्म विषया अपनी पंडिता परमात्म आवरण अस्थि ना इस प्रकार कि सब सूक्ष्म विषया अपि पंडिता नाम ग्रहा ग्रह आग्रह पंडितों का इस पंडितों का विचार कुशला उनका भी इस प्रकार सब आग्रह है सूक्ष्म विषय एक नंबर टिप्पणी दिया सूक्ष्म देहादी अतिरिक्त आत्मा विषय ये देहादी से भिन्न आत्मा इस प्रकार की वो लोग विचार करके कहते हैं किंतु ये क्या है विषय कहते हैं भगवत परमात्मा न आवरण है वो वो भगवान परमात्मा उसका आवरण ही कर देता है इनका इस प्रकार की विचार किम तो मूढ़ जना जो मूढ़ लोग है विचार कुशल नहीं है बुद्धि लक्षणा बुद्धि उनका जैसा कहता है ऐसे ही वह ग्रहण कर लेते हैं बुद्धि लक्षण दो नंबर टिप्पणी शरीर आदि रूप आत्मा विषय को ज्ञान रूपा शरीर है मैं तो यही हूं मैं मर जाऊंगा जा, मेरा जन्म हुआ था इस प्रकार की जो दृढ़ अभिनवेश तो इनके बारे में और क्या कहना है दर्शयन आह अस्थि अस्थि आत्मा इति वादी के निश्चित कोई लोग कहते हैं आत्मा है वो वैशेषिक लोग टीका में प्रमाता देहादि व्यतिरिक्तो अस्थि इतिहाद्यो वैशेषिकादि पक्ष है वैशेषिकादि पक्ष जो प्रथम पक्ष आत्मा अस्ति कैसे कहते हैं वो प्रमाता है वही जानता है सो ये सामने में घट है कहते हैं जो जानता है वही आत्मा है जिसको वेदांति लोग प्रमाता कहते हैं वेदांति का आत्मा हो गया साक्षी नया एक का आत्मा ही प्रमाता है क्योंकि उसी में ही ज्ञान उत्पन्न होता है उसी का मन के साथ संबंध होता है देहादि व्यतिरिक्त वो जो प्रमाता है वो देहादि से भिन्न है ऐसे तो वैशेक कहते हैं आगे भाष्य में नास्ति इति अपरो वो वैनाशिक है वैनाशिक विज्ञानवादी विनाशम इच्छन वैनाशिक प्रतिक्षण उत्पन्न होगा ज्ञान नाश हो जाएगा यही आत्मा है इससे कुछ अलग नहीं है टीका में देह देहादिव्यतिरिक्त तो नसु बुद्धिर्व्यतिरिच्यते क्षणिक विज्ञान आत्म दिती दिती से आत्मवादी द्वितीय विज्ञानवादी पक्ष है देहादि से व्यतिरिक्त तो होने पर भी आत्मा जैसे वैशेषिक कहते हैं बुद्धेर न असौ व्यतिरिच्यते असो आत्मा बुद्धेर पंचमी बुद्धि से भिन्न नहीं होता है देह से तो भिन्न है किन्तु बुद्धि से भिन्न नहीं होता है क्षणिक से विज्ञान से एवं आत्मत्वाद क्षणिक विज्ञान यही आत्मा है इति द्वितीयो विज्ञानवादी पक्षः ये विज्ञानवादी पक्ष ये द्वितीय पक्ष जिसको श्लोक में कहा गया नास्ती नास्ती अर्थात बुद्धि से व्यतिरिक्त तो और को अलग नहीं है बुद्धि ही आत्मा है और वह क्षणिक है आगे भाष्य में अस्ति अस्ति अपरोध अपरोर कह, हा। अपरह, ये तृतीय अस्तिस्तीवैनाशिकवादी वाले अस्ति भी नास्ति भी पांच अस्ति नास्ति इति अवच्छेदक नविपणी शरीरदस्थाणद नवच्छेदेदेन सत्वास सत्वा शरीर में आत्मा है पाषाण में आत्मा नहीं हे तो इसलिए अवच्छेद को लेकर के इस अवच्छेदन है उस अवच्छेदन नहीं है तो अस्थि नास्ति उनका हो गया ये तृतीय ये भाषे में कहते हैं अस्थि नास्ति इति अपरह अपर अर्धवैनाशिक ये पूर्ण वैनाशिक नहीं है ये अर्धवैनाशिक है और नहीं है उनका तो अर्थ तो है ही नहीं कोई आत्मा क्षणिक विज्ञान है उसी को आत्मा करेंगे तो ठीक है अगर उसको नहीं कहते तो और कुछ नहीं है तो ये वैनाशिक असत असत बात प्राणी में है ये पत्थर में नहीं है ऐसे दिगवासा दिगवासा में समाज कैसे कहेंगे दिगवासो यशाम तो उनका यश्य दिगवासो यश्य अर्थात दिग ही उनका वस्त्र है तो उनको दिगंबर कहा जाता है अर्थात वस्त्र नहीं पहनने वाला जै न वो भी बड़ो बड़ा कड़क अर्थात शारीरिक तपस्या तो में अधिक महत्व रखते हैं बिल्कुल अच्छा आगे भाषा में नास्ति नास्ति इति अत्यंत शून्यवादी विज्ञानवादी तो कहते हैं कम से कम क्षणिक विज्ञान है उसी को आत्मा कहेंगे तो आप लोग कहिए उससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं है शून्यवादी लोग कहते हैं नास्ती नास्ती अत्यंत तो, जो आप क्षणिक विज्ञान कहते हैं वो भी नहीं है ये लोग कहेंगे तो क्षणी को विज्ञान है ऐसा खाली लगता है किसको उसी विज्ञानों को उसी विज्ञान को लगता है कि मैं एक क्षणी को हूँ ये कितना सत्य होगा जो एक एक क्षण रहेगा वो अपना जन्म मृत्यु को जानेगा तो नहीं जानेगा पूर्व में कुछ नहीं है बाद में कुछ नहीं एक क्षण रहा अपना जन्म मृत्यु को तो नहीं जान पाएगा इसलिए वो जो कहता है मैं एक क्षणी को हूं ये कितना दूर सत्य है इसलिए कुछ भी नहीं है वो तो लोग कहते हैं शून्यवादी लोग कहेंगे सब शून्य है ठीक है हमें चतुर्थे तो शून्यवादी पक्षीय शून्य से आत्यंतिक्योतना था भिपसा शून्यवादी लोग आत्यंतिक शून्य कहते हैं इसलिए भिप्सा नास्ति नास्ति विज्ञानवादी लोग खाली नास्ति कहा इनको अत्यंत शून्य होने से नास्ति नास्तिक द्वितीय अर्ध विभजते श्लोक का द्वितीय अर्ध चल उभय अभाव चार प्रकार के हो गया ये चल ये क्या है भाष्य में कहते हैं तत्र अस्ति इति त्र अस्तिभाव अस्थि भाव चल घटादी अन्य अस्ति भाव ये जो वैशेषिक वाला कहते हैं आत्मा है ये जो शरीर इत्यादि से भिन्न है अस्ति तो ये चल है चल अर्थात मेरे को ज्ञान होता है अभी ज्ञान नहीं होता है मेरे को सुख होता है अभी दुख होता है ये चलने वाला है ये सब परिवर्तन होने वाला है घटादि अनित्य विलक्षणत्वाद ये घटादि जैसा अनित्य नहीं है वो तो अर्थात विद्यमान है अस्ति घटादि अनित्य ठीक विलक्षणत्वादीका अनित्य अनित्यभ्यो घटादिभ्यो सुखाद्या परिणाम तया वैलक्षण्या यो प्रमाता उक्त स चल चल अर्थात सबिशेष सन परिणामीर्थ वैशेषिक तो वाले कहते हैं अनित्य अन्यभ्यो घटादिभ्य घट इत्यादि अनित्य है उससे भिन्न है नया वैशेषिक मत में आत्मा नित्य है अन्य है नित्य है इसलिए कहते हैं तो अनित्य घटादि से वो भिन्न है अरे सुखादि आकार परिणामितया उनके मत में सुख कहाँ उत्पन्न होगा तो आत्मा परिणामी होता है सुखादि आकार परिणामितया वैलक्षण्या घट में सुख उत्पन्न नहीं होता है आत्मा में उत्पन्न होता है इसलिए अस्थिभाव यो एवं प्रमाता प्रमाता प्रमा का आश्रय ज्ञान भी आत्मा में उत्पन्न होगा इसलिए प्रमाता परमाश्रय सल चल अर्थात स विशेष अच्छा सब सविशेष नाना धर्म वाला होता है सन परिणामी चलो कहा गया परिणामी आगे टीका में देहादि अतिरिक्तोपे प्रमाता बुद्धि इति यो नास्ति भावो स्थिर निर्विशेषत्वाद तद अभाव इतिहास देहादि व्यतिरिक्त तो देहा है जैसे वैशेषिक लोग कहते हैं ये जो प्रमाता हुआ ये बुद्धि अतिरिक्त नास्ती बुद्धि से भिन्न नहीं है जो क्षणिक ज्ञान है वही यो नास्ती भाव तो इसलिए बुद्धि से अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है जो नास्ती भाव जो अभाव है वो अभाव स्थिर है निर्विशेष है क्षणिक विज्ञान है आप उसको अगर आत्मा कहेंगे तो आप लोग आत्मा तो नित्य कहते हैं इसलिए क्षणिक विज्ञान से अतिरिक्त तो कुछ नहीं होने से आप जिसको आत्मा कहते हैं वो ऐसा कोई पदार्थ नहीं है अभाव तो अभाव में खिविर क्या परिवर्तन हो जाएगा कुछ परिवर्तन नहीं होगा तो कहते हैं नास्ती भाव अस्थिर क्यों अभाव जो है वो स्थिर है निर्विशेषत्वाद तद अभाव इसलिए अभाव जो है वो निर्विशेष है उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है आठ नंबर टिप्पणी स्थिर के ऊपर दिया स्वृत्ति धर्मकारिण परिणाम शून्य नया लोग कहते हैं आत्मा में सुख दुख ज्ञान उत्पन्न होता है तो परिणाम होता है इनका मत में आत्मा बोलकर के कोई पदार्थ नहीं है अभाव है वो अभाव में कोई धर्म सो बनेगे नहीं बनेगा इसको कहते हैं सो वृत्ति धर्म परिणाम शून्य अपने में कोई धर्म तो होता ही नहीं है इसलिए कोई परिणाम नहीं है आगे कहा भाष्य में टीका में कहा निर्विशेषत्वाद तद निर्विशेष न क्षणिकत्वेन अनेक क्षण संबंधित अभाव क्षणिक होने से एक क्षण ही रहेगा तो अनेक क्षण में उसका संबंध नहीं है एक क्षण ही रहेगा इसलिए ये अस्थिभाव इसमें नहीं कहा जा सके तो नास्ती भाव ही है इसका आगे भाष्य में प्रथम पंक्ति में नास्तिभाव स्थिर सदा अविशेषत्वा जो नास्तिभाव हुआ अर्थात क्षणिक है वो तो आत्मा नहीं होगा बाकी और कोई पदार्थ नहीं है नहीं होने से जो अभाव रहा वो स्थिर है सर्वदा एक रूप रहेगा सदा अविशेषत्व आगे तृतीय हो गया उभयम् उभयम हो गया अस्थि नास्थित जैने वालों का प्राणी में है पत्थर में नहीं है चलो स्थिर विशेषत्व सद सदभाव भावो अभावो अत्यंताभाव चल स्थिर ये विषयत्वाद चल भी है और स्थिर भी है क्योंकि प्राणी में आत्मा है वहां तो परिणामी होता है विकारी होता है चल हो गया और पत्थर इत्यादि में आत्मा नहीं है नहीं है तो उसका अभाव है अभाव होने से वो स्थिर होगा चल स्थिर विषयत्वाद सदसद भाव कहीं है कहीं नहीं है अभाव अच्छा ये हो गया तृतीय पक्षिया आगे अभाव अत्यंता, भावो अभावो अत्यंता भावो है चतुर्थ पक्ष ये शून्यवादी अभावी में प्रकार प्रकार चतुष्ट अच्छा में आगे चल स्थिरो भयाव सदसदादीवादी एव बालिशो आवृणतीवे प्रकार चतुष्टया विचार प्रकार हो गया ठीक है हम उसको कहते हैं प्रकार चतुष्ट अस्तित्व आत्मा का जो चार प्रकार की वो लोग विचार करके कहते हैं क्या क्या है अस्तित्व नास्तित्व अस्ति नस्तित्व नास्ति नास्तित्व चार प्रकार की हो गया ये चारों प्रकार तेई तेईस चल स्थिर उभय अभाव ये चार प्रकार की हो गया सदसद सदसदादिवादी सद असत कोई सद कहते हैं कोई असत कहते हैं ऐसे कहने वाले सर्वोपि सभी विचार करने वाले भगवंतम आत्मतत्व आवृणती एव बालिश इसलिए बालिश बालिश अर्थात बालक अभिवेकी अर्थात सही चीज ग्रहण नहीं करता है यद्यपि पंडित कहते हैं वो बालिश है कहते हैं यद्यपि पंडित यद्यपि पंडित पांच नव टिप्पणी तथा यद्यपि पंडित तथा भी बालिश है अपने आप को पंडित मानता है किंतु तो फिर भी बालिश है परमार्थ तत्व अनावबोधात परमार्थ तत्व का अवबोध नहीं है तो फिर बालिश है किमु स्वभाव मूढ़ो जन इति अभिप्राय फिर स्वभाव से जो मूढ़ जन जिनका ये विचार करने का सामर्थ्य नहीं है वो लोग फिर उनका आत्मतत्व तो आवरण हो जाएगा सुख आवरण हो जाएगा दुख प्रकट हो जाएगा इसके बारे में क्या करना है ठीक है मैं बालिशत्व सिद्धे फलितम न्याय उपसंगरति जब बालिशत्व विचार कुशल होने पर भी अगर आत्मतत्व को ग्रहण नहीं कर पा रहा फिर तो बालिश है तो उसे जो फलित तो हुआ न्याय उसे क्या न्याय सिद्ध तो हुआ विचार कुशलों को भी अगर आत्मतत्व तो आवृत तो होता है तो जो विचार नहीं कर पाते हैं उनके लिए फिर क्या करना है ये तिरासी श्लोक उच्चारण करेंगे श्ची, जो वर्तमान प्रतिबंध वो श्लोक आरंभ ऐसे हैं वर्तमान प्रतिबंध प्रतिबंधो विषय शक्ति लक्षण कुतर्क न बुद्धिमान दम कुतर्क विपर्ये दुराग्रह ऐसे वो पंचदेश के श्लोक है ये चार वर्तमान प्रतिबंध है और आगामी प्रतिबंध और अतीत प्रतिबंध ये तो अलग हैं ये वर्तमान प्रतिबंध है तो चार चीज कहते हैं विषयासक्ति लक्षण विषय में आसक्ति है ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए इस प्रकार की है तो ये विषयाशक्ति और आगे बुद्धिमान दिया विचार नहीं कर पाना थोड़ा विचार करने से फिर संस्कार वही निकलेगा फिर वह जाएगा उसमें चलेगा ये बुद्धिमान दिया और कुर्क कुतर्क अर्थात किसी अन्य में जब दृढ़ आग्रह रहता है फिर हजार प्रश्न चलेगा शास्त्र के आधार पर प्रश्न हो ठीक हो किंतु तो अन्य अन्य दर्शन में अगर दृढ़ आग्रह है, तो फिर उसी दर्शन के अनुसार से प्रश्न होगा इसको कहते हैं का। और विपर्य दुराग्रह विपर्य अन्य दर्शन में दुराग्रह हम लोग तो ऐसे ही मानते हैं। भाई ऐसे क्यों मानते हैं? कहते हैं क्यों क्या ऐसे ही हम लोग का मान्यता है तो जो कहेंगे ये सब वर्तमान प्रतिबंध आगे कहते हैं आत्मनो तदुपसंगरति का आवरण तुपस गया? जब द्वैत में आग्रह हो जाएगा आत्मा का आवरण हो जाएगा सुखरूप आवरण हो जाएगा उसका उपसंहार करते हैं एतास्तु कौट्यत ग्रहैरिया सागवास्पृष्ट दृष्टं दृष्टः एतास ृष्ट तु <स्थिर>। सदा एताह कोटियस ग्रहेश तू सदा सदा सदा भगवान भगवान भगवान आगे दिया भगवान भगवान सदा ये एक कोटि हो गया ये कोटि का अगर ग्रहण किसी एक कोटि का भी होगा तो भगवान सदा किंतु आभीर भग... आभीर अस्पृष्ट भगवान वास्तविक ये चारों कोटि से अस्पृष्ट तो ये न दृष्ट स तत्वोध जो इस प्रकार की जान लिया ये चारों कोटि से भगवान अस्पृष्ट है भगवान अर्थात आप जो आत्मतत्व तो है ये ना अस्ति ना नास्ति ना अस्ति नास्ति ना नास्ति नास्ती ये ना चारों तो तो प्रकार की वो नहीं है जो इस प्रकार की जान लिया सर्वोद्रिक तो वो अर्थात तो ज्ञानी हो गया टीका में यसा कोटीना परीक्षक ताखलु ग्रहिवेश सवृतस्ता कोट्यह चत कोट्यह होना है कोट्यह विसर्ग होगा में भी श्लोकमें दिया ना ये चतस्र स्त्रीलिंग हुआ इसलिए कोटि दीर्घ इकार दीर्घ इकारांत बहुवचन तो गौरीय जैसा होता है अगर ह्रसोईकारांत रहेगा तो हर योटय हो जाता दिर्गई हो हा हा है दीर्घ होने से कोट्य विसर्ग होगा टीका में चतस्रह कोट्य सन्ती कोटिय विसर्ग होगा याटी नाम जो कोटियों का ये कोटि सब कहा से आया कहते है? हैं परीक्षक परिकल्पित निर्णय निरूपणीना परीक्षकों के द्वारा कल्पित और कल्पित उसका निर्णय करके कल्पना करते हैं इस प्रकार की है हम लोग निर्णय करते हैं निर्णय करके उसका निरूपण निरूपण निर्णय कल्पित निर्णय। निर्णय। कल्पित का निरूपण करके निर्णय कर देते हैं इस प्रकार के वह परीक्षक है ग्रहिर ग्रहेर अर्थात अभिनिवेश विशेष दृढ़ आग्रह है अभिनिवेश विशेष तो उसके द्वारा आत्मा सदा समावृत आत्मा आवृत हो जाता है आत्मा आवृत हो जाता है अर्थात तो तो हमारा जो अपरिच्छिन्न कूटस्थ सुखरूप है वो आवृत हो जाता है तालु एता कोट्य सन्ती ये चार कोटि ऐसे होते हैं तथा तो आत्मनो न यथावत प्रथनम इत्यर्थ इसलिए आत्मा का यथावत प्रथनम नहीं होता है प्रथम प्रकटम कोई एक भी कोटि को मान लिया तो फिर हम शुद्ध है इस प्रकार के अनुभव नहीं आता यदि सदा आत्मा न ज्ञाने वा नास्ति नैराकांक्ष्म ज्ञातव्यातर परिशेषादी आतंक आह आत्मा चार कोटि से कोई एक कोटि ग्रहण होता है तो आवृत हो जाएगा आ जब तक तो संसार अवस्था है तब तक तो कोई ना कोई कोटि तक रहेगा तो रहने से कहते हैं सदा आत्मा समावृत अगर होगा तो न तो ही त्ञान फिर ज्ञान नहीं होगा आवृत तो होकर रहेगा तो और ज्ञाने अगर ज्ञान हो भी जाएगा मेरा आकांक्षा नहीं होगा क्यों आवृत तो पदार्थ का थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ तो आकांक्षा का निराकरण नहीं होगा क्योंकि वास्तव स्वरूप जब तक तो ज्ञान नहीं होगा बाकी जगत कल्पित तो निश्चय नहीं होगा जगत कल्पित तो नहीं होगा तो फिर अन्य अन्य पदार्थों का ज्ञान के लिए आकांक्षा रहेगा इसे होगा तो इसलिए जगत कल्पित तो जितना निश्चय होगा तो ये बाहर विषय से भी मन उतना हट जाएगा फिर आप कहेंगे चाहे वो इजरायल में कुछ भी हो हमको क्या फर्क पड़ता है हमको अपना दो रोटी खा करके आराम में पड़े रहना है वो सब जाने दो तो ये संस्कार धीरे धीरे धीरे धीरे, धीरे फिर शिथिल हो जाएगा जितना जितना ये आत्मतत्व में दृढ़ता बढ़ेगा उतना उतना बाकी सब संस्कार शीतल हो जाएगा अगर नहीं है तो आत्मतत्व तो का वास्तव ज्ञान नहीं होगा तो कुछ अब आपेक्षिक ज्ञान होने से नैराकांक्ष नास्ति नैराकांक्ष क्यों? कहते हैं ज्ञातव्यांतर तो तो परिसेषा और अन्य अन्य पदार्थ रहेंगे आत्मतत्व तो का दृढ़ ज्ञान होना अर्थात जगत कल्पित तो हो गया तभी आत्मा ब्रह्म एक है जगत कल्पित है ऐसा हो जाने से बाकी किसी पदार्थ का ज्ञान का आकांक्षा नहीं रहेगा सब तो कल्पित है अगर इस प्रकार की नहीं होगा सर्वदा द्वितीय रहेगा उसका ज्ञान के लिए आकांक्षा होगी कहते हैं श्लोक में कहा भगवान आभिर अस्पृष्टि आशंख्य भगवान ये जो चार कोटि कहा वास्तव तो भगवान इसके साथ कोई इसका संबंध है ही नहीं अस्पृष्ट जो जान लिया वो सर्वद्रिक ठीक में आत्मा ही वस्तु तो पाठ संशोधन करना है आत्मा ही वस्तु अस्ति इत्यादि कल्पना रहित आत्मा वस्तु वास्तविक आत्मा वास्तविक अस्ति इत्यादि कल्पना वाला नहीं है कल्पना रहित तो। ये न उपनिषद प्रवण सर्वज्ञ आत्मा वस्तु तो अस्ति इत्यादि कल्पना अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति नास्ति नास्ती कोई भी कल्पना आत्मा में नहीं है जिस उपनिषद प्रवणे न साधक न जिसके द्वारा वो कैसा है कहते उपनिषद प्रवण प्रवण अर्थात तो उसी में उसका प्रवण शब्द का अर्थ होता है कि ढालू नीचे की तरफ वहना उपनिषद की दिशा में ही वहना अर्थात उसी को ग्रहण करना उसी को बुद्धि में चलाना ये सब है प्रतिपन्न प्रतिपन्न प्रतिपन्न प्रतिपन्न जो जान लिया यह सर्वज्ञ सर्वज्ञ हुआ ज्ञातव्यारम अपश्यन परमा पंडितों निरांक्षोती और कुछ जानने का बाकी नहीं रहा कहेंगे बाकी जगत कहीं बाकी जगत केवल हम स्वप्न देखते हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकर के और क्या लाभ है तो जितना जानेंगे उतना संस्कार होगा उतना फिर चलेगा फिर दोबारा उसी को जानने के लिए फिर लगाएगा ये सब चलता ही रहेगा इसलिए नैराकांक्षी हो जाता है वो परमार्थ पंडित नैराकांक्ष श्लोक निरस्याम आकांक्षा दर्शयती श्लोक के द्वारा जो आकांक्षा का निराकरण किया जाएगा उसको भाष्यकार दिखाते हैं कीदृक पुनः परमार्थ तत्व यद अवबोधात पंडितो भवति ये परमार्थ तत्व तो फिर वास्तविक कैसा है जिसका अवबोधात अवबोधात ज्ञात जिसका ज्ञान होने से अवालिश पंडितः भवति फिर ज्ञान हो जाने से और वालिश नहीं है अवालिश अवालिश अर्था पंडितः पंडित एक नंबर टिप्पणी यथार्थ परमार्थ पंडित नहीं तो पहले वालिशो कहा था वालिशो पंडितो अभी बालिश किंतु तो अभी कहते हैं ये और पंडित नहीं है मतलब ये पंडित अवालिश पंडित परमार्थ ज्ञान हुआ भवती इत्याह टीका में किमि परमार्थ तत्व में जिज्ञास्य कहता है कहते हैं तो पंडित होने के लिए परमार्थ तत्व तो तो का जिज्ञासा क्यों चाहिए तो पंडित तो अन्य सब हो सकते हैं कहते हैं तज तो ज्ञा पांडित्य सिद्ध्यर्थम इत्या उसी का आत्मतत्व तो का ज्ञान होने पर ही पांडित्य होता है तो निर्भी पांडित्य निर्विद्य बाह्यन धिषा से पांडित्य अर्थात असंशय ये ज्ञान प्राप्त करके पांडित्य का अर्थ प्रमाण संशय जब दूर हो जाता है इसको पांडित्य कहते हैं आगे फिर मनन करेगा मनन करने से प्रमेय संशय दूर होगा तब तो फिर बाल्य भाव को प्राप्त करेगा पांडित्यम निर्विध्य बाल्य न कहेंगे तब तो फिर पांडित्यम बाल्यम च निर्विध्य अथ मौनम फिर मौनम च मौनम च निर्विध्य अथ मुनिर्भवी इस प्रकार कहेंगे ना न वहाल्य का अर्थ है कि जो जिसका श्रवण पूरा हो गया तो अभी मनन कर रहा है वहाँ बाल्य अर्थात तो श्रवण जिसका पूरा हो गया उसका लक्षण है कि वैराग्य दृढ़ रहेगा बाल्य भाव अर्थात तो विषय तिरस्कार सामर्थ्य को बाल्य कहा गया विषय तिरस्कार कब होगा कहेंगे जब श्रवण पूरा हो जाएगा पांडित्य हो जाएगा तो विषय तिरस्कार हो जाएगा आगे बाल्य मनन करेगा तो वैराग्य दृढ़ ये श्रवण का लक्षण है ये पांडित्य बाल्य और मुनि मौन कहा गया निधिध्यासन मौन तो अर्थात तो निधि ध्यान तंडित्य सिद्धि इतिहा तो ये आत्मतत्व का ज्ञान होने से ही पांडित्य की सिद्धि होगी यद अवबोधाद भाष्य में कहा जिसका ज्ञान होने से ओ वाले से हो जाता है पंडित्य हो जाता है इतिहाट्य ठीक में त्र श्लोकमता व्याको श्लोक का करके भाष्यकार भगवान यहाँ श्लोक का अथ कहते हैं कॉट्य आज यहाँ तक ओम ओ पूर्णमद पूर्णमेदर्णमुद्य पूर्णशमादय ओम ओ शांति